इतम आत्मनि आध्यार संक्षेपे प्रदर्श स साधन तदवाद तो संक्षेप्य दर्शय आत्म संक्षेप्य दिखा दिया गया और साधन सहित अबवाद प्रक्रिया को संक्षेप्य दिखाया जाता है अनेक जन्म भजना स्विचार चिकीर्षते विचारेण विनष्ठाया शिष्यते स्वयं अनेक जन्म भजना अनेक जन्मों में अनुष्ठान कर्मों की वजह से कर्मों को ब्रह्म में अर्पण किया ईश्वर अर्पण किया किसी फल के अनुष्ठान नहीं किया कर्मों को कर्म को किसलिए अनुष्ठान किया सोने के लिए है? नहीं कर्म अनुष्ठान क्यों किया ईश्वर से किया कोई फल की आकांक्षा से नहीं किया तब अंतर्ण शुद्ध हुई तो ब्रम चिंतन ब्रह्म विचार वेदांत श्रवण निध्यासन की रुचि जगती है चिकित्सा होगी इच्छा होगी मैं भी वेदांत सुनू इसे कहते हैं स्व विचारम चिकीर्षती स्व मैने आत्म तो संबंधी विचार निध्यासन की इच्छा जगता है और विचार है ना और उसके नतीजा क्या निकला वह श्रवण्यासन करेगा विचार होगा उस विचारेण विनष्टायाम मायायाम विचार के द्वारा जब माया नष्ट हो जाएगी तो स्वयं शिष्यते दे अपना तो स्वरूप तो योशेष रह जाता अनेक जन्म भजना अनेकेशन्मश अनुष्ठिता कर्मण ब्रह्मणी समर्पण समर्पण रूप पाठ भजना भजन करना भजन भजन लोग बोलते हैं भजन करते हैं क्या भजन करते हो भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं। अरे क्यों करते भगवान पूजा थोड़ा पैसा मिल जाएगा व्यापार अच्छा तो काम ना हो गया ना फिर क्या भजन हुआ हो भजन नहीं है वो भजन वो है जो निष्काम भाव से ईश्वर प्रत्यु नहीं केवल इसे कहते कि देखो कि क्या बोल रहे हैं वो जन्म सु अनुष्ठिता ब्रह्मणी समर्पण रूपा भजन ब्रह्म में समर्पण रूप भजन से स्विचारम स्व क्या स्व आत्मन स्व ने आत्मा ब्रह्म रूप से ज्ञान साधन श्रवणा चिकीर्षती ब्रह्म रूप जो स्व है उसके ज्ञान का साधन ज्ञान के साधन क्या है श्रवण उसकी चिकित्सा होती है कर वो करना चाहेगा तथा क्या हुआ श्रवण ध्यान करने से विचारे ना। ना। विचार जनित ज्ञाने नारस विचार जनित ज्ञान के द्वारा माया स्वस्थ अद्वान रूप आच्छादिकाया अपनी अद्वैत आनंद रूपता को ढक देने वाली हो माया जिसको अज्ञान अविद्या आदि शब्द वाख्याम अज्ञान अविद्या आदि शब्दों से कहे जाने वाली उस माया का नष्ट हो जाने पर विनष्ठायाम मैंने निवृत्तायाम माया अपनी लीला को दिखाना बंद कर देगी जब अर्थ स्व में सत्य आपादन कर रखी है वो निवृत्त हो गया माया निवृत्त नहीं होती कभी माया में सत्यत्व जो था वो निवृत्त हो गया बस बाकी तो माया दिखाई देती रहेगी तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मिथ्यात्व रहे क्या दिक्कत तो है तो माया में जगत में जो सत्यत्व है यही सब दुखों का कारण है इसे वो माया निवृत्त होगी मतलब माया में अपने में आत्मा का सत्यत्व का आरोप किया था और अपने जड़त को आत्मा में डाल दिया था बस यही निवृत्त स्वगत जड़ को जो आत्मा ने आरोप कर रखी है और आत्मगत सत्य को स्वे आरोपित कर ली है ये आरोप को वो अध्यारोप को निवृत्त कर ली क्योंकि ज्ञान के द्वारा इसका अपवाद कर दिया ज्ञान के द्वारा इसका पुवाद हो गया अतएव उस आरोप जो हुआ था सारा आरोप निवृत्त हो गया तो स्वयं तेष क्या बचता है स्वयं अद्वि आनंद पूर्ण परमात्म वैशिष्य थे अद्वैत आनंद पूर्ण शेष रह जाता है नम्बित ज्ञाता प्रमुखते करके तरल बंधों से मुक्त होता है। शुद्धि रही बंधु निवृत्तिरक्षण से मोक्ष से मोक्षस्य ज्ञान फलिधा पर अनुपन्नम इधार पर बंध निवृत्ति लक्षण से मोक्ष से बंध निवृत्ति रूपा जो मोक्ष है वह फल कथन कर दिया गया है तो परमात्म विशेषण से तत्फलता विधानम अनुपन्नम परमात्मा का विशेषण रूपेण उसका कथन करना उचित नहीं है इत्या अद्वयानंदयत प्रोक्तस्वेण स्थितिर्मुक्ति अदयानंद आनंद वो सब्रह्मे सौदुखिता दोनों च आरोपो ये आरोप्य कारण ही बंध प्रोक्त अद्वैत मान लिया आपने और आनंद को दुख रूप मान लिया बड़े दुखी हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में छोटी छोटी, छोटी चीजों के लिए दुखी हो को लेकर आज दूसरा उपदेश देने बड़ा कुशल होते हैं तो खुद पर बिकता है तो सब ठंडे हो जाते हैं पर उपदेश बहुत कुशल तेरे तो खुद पे आना है तो फिर समस्या समझ में आती है कि कितनी परेशानी है नंद रूप से सद्वेखी बंध और स्वरूप स्थिति और इस आरोप को छोड़ करके स्वरूप स्थिति का नाम ही ऐसे परमा ज्ञान से परमात्मा तो की प्राप्ति होगी ज्ञान से मोक्ष होता है कहना बात एक ही है कोई अंतर नहीं है स्वर्प प्राप्ति कहो स्वर्प स्थिति कहो ब्रह्म प्राप्ति हो जाना मुक्त हो जाना मोक्ष होना, मुक्ति पाना ये प्रयोग साक्षात्कार हो जाना, ये सारे शब्द का मतलब एक ही है शब्द अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, जो आनंद में दुखिता का आरोप था और अद्वैत में द्वैत का जो आरोप है इसका निवृत्त होने के लिए और कुछ नहीं है इसका होना बंधन है इसका निवृत्त होना और मुक्ति का स्वरूप हम कह सकते ब्रह्म को प्राप्त कर गया परमात्मा ही हो गया परमात्मा ही शेष रह गया ये सब शब्दावली प्रयोग किया जाता है उस अंत स्थिति को बताने के लिए अद्वितीय ब्रह्मणि वास्तवस्य वास्तव से बंधस वा, मोक्ष से वोक्ष क्योंकि अद्वैत ब्रह्म में वास्तविक बंधन या वास्तविक मोक्ष दोनों का निरूपण नहीं हो सकता दुखित्वादि भ्रम एवं इसे क्या है धुखित जो भ्रम है वो भ्रम ही बंधन है और स्वरूपावस्थित लक्षणा थे वह मोक्ष स्वरूपावस्थित रूपा जो उनकी निवृत्ति का नाम ही मोक्ष होता है अतः न श्रुति विरोध है श्रुति के साथ कोई विरोध स्वयं शेष रह गया ऐसा कहने में और जो तद ब्रह्म ज्ञात सर्व मंदिर श्रुति के साथ में कोई विरोध नहीं रह जाता है आपको गीता को पकड़ता है परिषद को पकड़ा पहले और अब किता में कर्म से भी बोल आपने ज्ञान से क्यों बोल रहे हो नु कर्म नहीं वही संसिधि मोक्ष से कर्म साधन तब कमाते कि विचार जनित ज्ञाने नृति के आधार पर मोक्ष जो है कर्म साधन वाला है कर्म से भी मोक्ष सिद्धि हो सकती है ऐसे मालूम हो रहा है तो क्यों आप पीछे पड़े हो विचार जनित ज्ञान के द्वारा मोक्ष होता है इसी में लगे रहते हो आप क्या जरूरत है हा? आम आदमी जो विचार के द्वारा ज्ञान नहीं कर पाता है कर्म कर रहा है उसको बोला हाँ भाई तुम्हें भी मोक्ष मिलेगा कर्म खूब करना कर्म से मोक्ष हो जाएगा जनता ने प्राप्त किया तो तुम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते है? ये तो लोग तर्क देखते भी हैं सारे गृह यही तर्क देते हैं संयास की कोई जरूरत नहीं ज्ञानवान की जरूरत नहीं है हम जो कर रहे हैं इससे हमारी मुक्ति हो जाएगी क्या कर रहे हो सारी चार सौ करते हैं उसी से हो जाएगा। क्यों करी कर वो चार चार ईश्वर अर्पण कर देंगे कहानी खत्म <laughs> दिन भर बेईमानी करो और रात्रि में सब ईश्वर अर्पण करके सो जाओ <laughs> यही तो जीसस का सिस्टम है ना क्राइस्ट का क्रिस्टियनिटी में सब कुछ कर दो हफ्ता पर करो वो रोज भी करने की जरूरत नहीं है अर्पण उनकी यहाँ तो पूरी एक सप्ताह जो करना सब कर दो हफ्ता में एक दिन शुक्रवार को आ जाना या रविवार को आ जाना खड़े होकर बोल देना प्लीज दस, पार डन, पार डन, पार डन। तीन बार बोल दे तो हो गया, तो पादरी युँ पकर, युँ पकर हो गया सारा पाप तेरा धुल गया जहाँ खुड़की में बोलने की जरूरत नहीं है वहाँ खिड़की सभी के थोड़े होते हैं कन्फेशन, केवल मूर्ति के सामने खड़े हो जाओ और बोल बोलते तो हो गया के का का कान सुनने ही चाहिए <laughs> हम सब न कर दे वहा तिरुपति बालाजी जाओ दर्शन करने क्या होगा आप भगवान के सामने जाएंगे ना दर्शन करी में रखेगा भगवान का आशीर्वाद तेरे को मिल गया जाओ तेरे सारे पाप धुल गए कि तो बाबा जी पास आ गया था बालाजी के पास जा हो गए तेरे कल्याण मर्डर करना तिरपति बालाजी चले जाना खोपड़ी पर रखवा लेना मुक्ति हो गई यहाँ की भी कुछ ऐसे सिस्टम है जिनको उन्होंने नकल कर रखा है अनावश्यक ये सब चीजें है। हैं और क्यों चला कब से हुआ कैसे क्या प्रमाण है कोई प्रमाण उमान नहीं कहीं पूजा पठ कर्मकांड में प्रमाण नहीं कि भगवान को मुठ को सिर्फ परख देना नहीं। कहीं नहीं परंपरा है पता नहीं कब चली क्या चली अब कुछ बोलोगे उत्तरपति बालाजी में जाकर सब मार डालेंगे फिट हमारा परंपरा खिलाफ बोल रहा भले प्रमाण नहीं है बस वो तो आंध्र प्रदेश आश्रम है ना आंध्र आश्रम देखा दे कि नकल परंपरा है सब नकल परंपरा है एक कदे उसे वैसे कर दिया अब एक सम्प्रदाय ऐसा हो क्या करते पता है खड़ा रखते हैं खड़ाओं को ही छोड़ा देते खोपड़ी पे गुरु की चरण पाद का आशीर्वाद मिल गया कब पैर रखे थे कि नहीं रखे थे भगवान जाने है वो गया? <laughs> अब खड़ा कहा खोपड़ी पे रख दिया कभी आशीर्वाद मिल गया तेरे को अरे आशीर्वाद खड़ा का रखने से मिलेगा क्या ये सब अंध परम्परा झूठी श्रद्धा आज चल रहा है तो इसलिए कभी कर्मण ही वैसा सिद्धि महा था आश्रिता जनकादय विचारित ज्ञानीनाथ कई वहाँ तात्पर्य मोक्ष नहीं है संसिद्धि मोक्षण संसिधि काकशुद्धि अवचारको बंधो विचारेण निवर्त तस्माजीव विचारे। अविचार विचार अविचारकृत विचार से निवृत्त कर्म आदि से निवृत्त नहीं हो सकता इसे जीव और परमात्मा का सदा ही विचार करना चाहिए इनके वास्तविक स्वरूप के बारे में सदा चिंतन करनी चाहिए विचार प्राग भाव उपलक्षित अज्ञान कृत से बंधस न विचार जनजान आदि अन्य तो निवृत्ति नान्यंता ना। विचार के प्राग भाव से उपलक्षित कौन है अज्ञान उस अज्ञान से चयन जो बंधन वह विचार जन ज्ञान से भिन्न किसी भी साधन के द्वारा निवृत्त नहीं हो सकता उदाहरण स्मृत उच्च फिर स्मृति का क्या होगा तक संसिधि चित्त शुद्ध रेविध संसिद्धि शब्द के द्वारा क्या करना चित्त शुद्ध रेव इसे भगवान ने अंत में क्या स्वकर्मात्म्य सिद्धि मानव सबको बोल दिया केवल क्यों जनकारी केदार थे तो नहीं वो सारे मानव की बात है सारे मानव का मतलब क्या चाहे ब्राह्मण है चाहे चाहे चाहे है है वैश्य स्व कर्मणा तम अभ्यर्थ्र भंगी है सफाई कर रहा है गंदगी को उसका अपना कर्म कर रहा है और कर्म ईश्वर कर देगा तो उसकी अंतरण शुद्धि हो जाएगी ब्राह्मण अपना कर्म अध्ययन अध्यापन यजन याजनम दाना दाना में वजह सटकर्म है वह अपना वो काम कर रहा है पढ़ रहा पढ़ा रहा है हवन करता है हवन कराता है दान लेता है दान देता है वो अपने कर्म को ईश्वरार्पण कर दिया उसकी व्यवतान शुद्ध क्षत्रिय है देश रक्षा वगैरह उसके कार्य है अपने वो कार्य कर है वही से धंधा पानी करके सारा समाज में अन्न का समय वितरण करते अगर कर अपने पेट भर बढ़ाता नहीं है जो अपने पेट बढ़ाने वाला नहीं है ऐसा होना चाहिए कि समाज ने इस प्रकार से उतर खुद बुखारे में मिलना चाहिए वो असली बनिया है इनसे लोग आज ठगने में लगा रहते हैं एक जमाने में कहा कमाना ही है ठीक है दस प्रतिशत प्रॉफिट रखना पड़ा टोटल कॉस्ट का टेन परसेंट और आजकल टू हंड्रेड परसेंट होता है उसकी 10% दाम दब बोला उसका वो भी नहीं करता और, और लेने में चक्कर में रहता है तो कैसे आज की सामाजिक व्यवस्था में अंतग्रण शुद्ध की सारी रास्ते बंद रास्ता तो पाप बढ़ने की रास्ते खूब खुले हुए हैं चारों तरफ पापने के बढ़ाने के रास्ता और ऐसे शास्त्र भी सब हुए हैं अपने पापों का समर्थन उसको भी पुण्य साबित करने की कोशिश करते वो अपने कर्मों कर तो के उस की से करता है उसका जरूर होगा नोक्ष मोक्षा नहीं बंद निवृत रुकता किम विषय विचार है न विचार के बदबर की निवृत्ति होगी एक विचार का विषय क्या होगा संसार, विचार संसार विचार तो होगा। का विचार करें हम क्या नहीं संसार के विचार करेंगे तो संसार ही प्राप्त होगा ब्रह्म का विचार करेंगे तो ब्रह्म प्राप्त होगा इससे विचार का विषय क्या होगा तो पूछे जवाब देते हैं जीव परमात्मा जीव और परमात्मा इनके स्वरूप का चिंतन करना है तत्व साक्षात्कार पर्यतम सर्वदा विचार तत्व साक्षात्कार सर्वदा विचार करते रहना चाहिए ये इसका अब अध्यारोपवाद हो गया विचार को लेना पड़ेगा जीव का विचार क्या होगा जीव तो सब जानते खुद को तो जानता सभी आदमी मैं जीव हूं कौन नहीं जानता सभी अपने आप को जीव तो मानते ही हैं लेकिन जीव का असली स्वरूप क्या है सभी नहीं जानते तथ्य जीव स्वरूपम तावत निरूप सबसे पहले जीव के स्वरूप का निर्भर करने जा रहे हैं अहमित करता सौ तस साधन मनस तस्तर बहिर्वृत्ति क्रमोमता कर्ता अहम अभिमान करने वाला जो कर्ता है वही जीवात्मा है तस साधनम। उसका साधन क्या है मना तस्य क्रिय उस क्रिया ज्ञा है दो प्रकार की वृत्ति है एक अंतर वृत्ति एक बहिर वृत्ति क्रम से उत्पन्न हुआ करते हैं दोनों एक साथ नहीं होता अंतर वृत्ति रहता है तो वृत्ति नहीं बहिर वृत्ति रहता है तो अंतर वृत्ति नहीं क्रम उत्पित है क्रम से उत्पन्न होता है अंदर बार अंदर बार अंदर बार जैसे कभी सो जाते अंदर की ओर चले जाते कभी जगह बार वेदान सुनते हैं ऐसे ही हो जाता है दोनों होते रहते भी होते रहते कभी कभी तो बाहर भी आते रहते कभी कभी विद्यार्थियों तो का लक्षण नहीं, नहीं? <laughs> नहीं, है लक्षण नहीं विद्यार्थी का लक्षण विद्यार्थी के भूकप है ना का चेष्टा बखोज पूरा है का एक शब्द भी काम से बाहर छूट ना जावे सब काम के भीतर जाना चाहिए इतनी सतर्क रहना चाहिए एक शब्द भी छूट जाए तो पंक्ति करती नहीं घटेगा ना फिर वाक्य का अर्थ कैसे घटेगा फिर वो? है ना पदार्थ बुद्धवाचना एक पद का ही श्रवण नहीं हुआ एक पद का अर्थ नहीं ज्ञान हुआ फिर वाक्यार्थ नहीं हो पाएगा और एक वाक्यार छूट गया से, तो संपूर्ण प्रकरण का जाएगा। सारा पढ़ाई बेकार हो गया एक पद भी आश्रुत ना हो सम्य श्रवण हो इतनी सतत विद्यार्थी को रहना पड़ता है ऐसे देखो हमारे गणेश भगवान की जो काम कितने पड़े हैं हाथी का खोपड़ी है उनका बड़ा बड़ा कान एंटर लंबा चौड़ा है सबको कैच करता है कमजोर एंटरना नहीं कान जो है। जो एंटरन है। बड़ा, बड़ा ज्ञान साधारण थोड़ी बड़ा भंडार है ज्ञान सारा ज्ञान भंडारा चाहिए ना, ना हम लोगों को भी ऐसे होना पड़ेगा अपने कानों को बड़ा बना पड़ेगा <laughs> प्रकार सारे शब्द ठीक ठीक जाए अंदर एक भी शब्द छोटा सजग सजग रहना है इसका मतलब क्या सजगता, सजगता सजगता बढ़नी चाहिए। सजग रहोगे, उतनी आलस आलस कट जाएगा। में खत्म हो जाती ना? तो गया हो सजगता कहा रहेगा अंतर अंतर्भिर्वृत्ति क्रमोत्त यहंगार्यवहार दशायाद अहम्य असौ जीवा जो चिदाभास विशिष्ट अहंकार व्यवहार दिशा में जो हारियों में अहम ऐसे अभिमान करता है वही करता है कर्तृत्व तो धर्म विशिष्ट जीवा और कर्तृत्व तो भोगतृत्व तो प्रज्ञात्रित्व, तो मंत्रित्व तो श्रोत्रित्व तो आदि धर्मों से विशिष्ट का नाम ही जीव है तणम और ऐसे करने में से कर्ण क्या है साधन क्या है इतना साधन मन ही कर कामादिवृत्ति मान अंतकरण भागो मन कामादिवृत्तियों वाला अंत करण के एक भाग का नाम मन क्या अंतकरण कितने चार मिलकर के अंतकरण है ना तो एक भाग का नाम मन है मान बुद्धि अहंकार चित्र चार मनोबुद्धि अहंकार चित्ता नोत्र सब निषेध करते जाते हैं करणम करणम साधनम लेना वाला करण का एक भाग तो नहीं, तो नहीं।, नहीं तो क्रिया के बिना भी करण हो सकते पड़े रहेंगे फल नहीं, नहीं निकलेगा ना फल फल के लिए लकड़ी पर रख दो ढर काटेगा का कुलाड़ी हो उद्यम निपतन क्रिया से युक्त हुएगा तब ना काटेगा पटक पटक करना पड़ेगा उसको, तब वो काटेगा क्या आ रही हो तो आगे पीछे करनी पड़ेगी खर भर खर भर नहीं तो काटेगा मेरे कोई ना कोई क्रिया युक्त हुए बिना करण कोई फल को निष्पन्न कभी कर नहीं सकता वह कौन सा क्रिया में तब कहते हैं अंत बहिर् वृत्ति अंतर्वृत्ति और बहिर्वृत्ति क्रमोत्ती क्रम से उत्पन्न हुआ करते हैं अब उन्हीं को समझाओ अंतर्वृत्ति क्या है बहिर्वृत्ति क्या होता है कैसे होता है कहते हैं अन्योह स्वरूपंच विविच्छेदी इन अंतर्वृत्ति और बहिवृत्ति के स्वरूप और इनके विषय को अलग अलग करके स्पष्ट बता रहे हैं अंतरमुकामित्येशा मितेश वृत्ति करता अमुखे बहिर्मुखे देशा बाह्यम वस्तुद्लिखे बहिर्मुखा इदमित ऐशा आगुण से गुण हो गया बहिर्मुखे देशा बाह्यम वस्तु इदमुखे अंतर्मुखा अहम इत्या वृत्ति होती है अहमिति एशा वृत्ति अहम इत्या होती है और वृत्ति कर क्या रही है कर्ता उल्लेख करती है और करती करती है है और करती क्या बहिर्मुर्दम के द्वारा वायु वस्तु इधम छब्देरा उयु वस्तु को ही इधम के द्वारा उल्लेख कर देता है प्रकट करता है प्रकाशित करता है बहिर्वृत्त है स्वरूपाभिन बैर व्यक्ति के स्वरूप कर रहे हैं न विषय प्रदर्शन अवशिट के विषय प्रदर्शन इदम ये क्या है स्वरूपाभिनय बोलते है इसको बैर मुखा प्रति कैसे होता हमेशा इधम से श्रोत अयम घट अयम पट इदम द्रव्यम है न इदम जलम हमेशा ही इदम के द्वारा जो स्वाभिन्न स्व अप्रोक्ष विषय ग्रहण होने से इधम द्वारा ही बोध होता है माने देहाद मैने वर्तमानम वर्तमान देह से बाहर में विद्यमान है निर्देश्यमान और इधम के द्वारा निर्देश किया जाता हुआ जो वैसे वस्तु वैसे वस्तुओं को मन से ही सर्वहार सिद्ध हो चक्षुरादि वही अर्थ्य यदि मन ही बाहर के अगर सबको ग्रहण कर ले भीतर का सब ग्रहण कर ले चक्षरादि की जरूरत क्या पक्षी जो कहता है कान से रूप देख नहीं देखते हो व्यवस्था चल रहा है ना हम मन से सारा देख रहे हैं तब तो इंद्रियों की कार्य कारण भाव व्यवस्था रही नहीं मन से ही रूप हो गया मन से ही सब्य मन से ही सारा चीज हो गया फिर ये समस्या खड़ी हो जाएगी ना आदमी अंधा हो रूप नहीं देखेगा तो कोई चीज नहीं देखना चाहिए है ना साधन गड़बड़ा गया ना इसका मतलब त다.. कि मन से रूप देखता था मन रूप नहीं देख रहा था मतलब क्या मन बिगड़ गया है मन बिगड़ गया इसका मतलब रूप ही नहीं देख रहा ऐसी बात है रस भी नहीं मालूम होना चाहिए गंध नहीं मालू चाहिए शब्द भी नहीं मालूम कुछ भी नहीं मालूम होना चाहिए मालूम तो सब होता है इसका मतलब इन रूपाधि कार्यों के प्रति मन अकेला सबको ग्रहण नहीं करता पीछे कुछ और है यह तो अंधत् दोष निवृत्त हो जाएगा इसलिए कहते हैं विशेषा गंग रूप रेण तान्या घ्राणादीन्द्रिय पंचकम इधम ओ ये विशेषाह के द्वारा बौध्यमान वस्तु में जो विशेष स्वरूप दिखाई दे रहा है क्या गंध रूप रस स्पर्श शब्द इनकी असाकर्य इनकी सांकर न हो जाए तान भिंदा उनको भेदन करके पृथक करके अलग अलग तरह ग्रहण करने के लिए इंद्रिया दी पंचकम घ इंद्रिय पंचकम भवती घ्राण आदि इंद्रिय पंचक की अति आवश्यक हो गया इसे चक्षु ग्रहण इंद्रियों को बीच में मानना नहीं पड़ेगा नहीं तो शांक हो जाएगा मनसा मनसाइदम विधि सामान्य मात्रं गृह मन के अंदर क्या होता है इधम विधि सामान्य मात्र गृह मन के द्वारा जो सामान्य ग्रहण होता है विशेषांश चक्षुरादि के द्वारा न तद तद नहीं होगा मन के द्वारा होता नहीं लेकिन अकेले मन के द्वारा नहीं होगा किंतु अत तद ग्रहण उन विशेषों को ग्रहण करने के लिए घृणादि को उपयुक्त घ्रहण आदि का उपयोग है ही इसलिए व्यर्थ नहीं होता इत्य एवं सोपकरण जीव स्वरूपम निरूप्य इस प्रकार से उपकरणों के सहित साधनों के सहित तो जीव का को दिखा दिया जीव का जो वास्तविक रूप है वो बता रहे हैं और अब निरूपण करने के बाद परमात्मानं परमात्मा परमात्मा का भी स्वरूप का वर्णन करेंगे जो के वर्णन कर रहे हैं लक्ष्यार्थ नहीं ये वाच्यार्थ वर्णन हुआ सब कर्तारिया वृत्ति विषयान स्फोयदेकयत यसु साक्ष्य चिद्वपुरा कर्ता क्रिया तदव्यावृतन स्फोदसौ साक्षी अवपु जो कर्ता क्रिया और तदव्यावृत्त विषय को तीन को मैंने त्रिपिट्टी को अलग अलग करके बताया एक इतनी नस्फ हो रही है एक ही नहीं अलग अलग बार कभी वो आत्मा जो है कर्तव्य को प्रकाशन करेगा फिर करण को प्रकाशन करेगा फिर विषय को प्रकाशन करेगा अलग अलग क्रम से करेगा ऐसा नहीं, एक बार में तीनों प्रकाशित एक साथ हो जाता है एक ही यत्न से तीनों को एक साथ प्रकाशन करने वाले का नाम ही साक्षी है वही आत्मा है वही परमात्मा है वही ब्रह्म है अहंकार अहंकार जो रूप है, क्रिया क्रिया मनोवृत्ति रूपा क्रिया से क्या लेना अहमाकार वृत्ति और इधम आकार मनोवृत्ति ये क्रिया हो गई और उनसे व्यावृत्त विषयान व्यावृत्ता अन्योन विलक्षणान लक्षान, घृणादि ग्राह्यां उनके परस्पर विलक्षणता माने अंतर-बाहर विलक्षण की परस्पर विलक्षणता है ये एक तो से भी में भी के को इसे कहते हैं अन्योन विलक्षण भी है और घ्रदिग्राह्य गंधादियों को लेकर के भी विषय में विशेषता है एक यत्न युगपदेव त्रिपुटी को युगपत एक कालावच्छ झटी तीनों के तीनों को यह चिद्वपोह एव चित्त ही है चैतन्य ही है शरीर जिसका और चैतन्य मचिन्मय वस्तु है जो छिन्नमय आत्मा होकर संकाशे जो प्रकाशित करता है असवत्र वेदांत शास्त्रे है साक्षी तुचित उसी को इस वेदांत शास्त्र में साक्षी शब्द कहा है साक्षी एक सरस्वर अभिनिय दर्शे दी और साक्षी एक गपत, सकल का प्रकाशन कर देगा इस बात को बहुत सुंदर दृष्टान से दर्शाना चाहते हैं तो से हुआ दृष्टान नाटकों को यहाँ लाएंगे नृत्य मंडप हो रहा है पहले होता था राजा लोगों का नृत्य मंडप नृत्य का अलग ही सभा मंडप होता था वह राजा बैठा हुआ है सभा में सभी लोग बैठे हुए हैं और नृतिकी आई और नाच रही है है है, कि नहीं? बाजा बज रहा है, गाना गा रहे हैं और जात्र सब काम दिन में नहीं हुआ करता था दिन में तो कर, का, समय कहाँ है काम धंधे में लगे हैं, सब कर्म कर रहे हैं राज्य संपालन हो रहा है मंदिर इस तरह पर लगे हुए हैं के बाद ही लगभग वो होता था बड़े बड़े दीपक जलते थे इसीलिए आजकल तो बटन है लाइट जला दो ट्यूबलाइट है तो दीपक दीपक होते अब अब जल रहे हैं एक कर क्या रहा है चाहे राजा हो सभा मंडस्थ हो चाहे गायक हो चाहे वादक हो चाहे नर्तकी हो सबको एक काला अच्छे देना एक साथ झटके प्रकाशित कर दे सारे भेदों को या नहीं वहां पर भी नृत्य है नृत्य के दर्शक नृत्य करने वाली है त्रिपुटी है ना वहां पर और साहब को एक जात कहीं भेद नहीं करता प्रकाश राजा को ज्यादा बढ़िया दिखा देगा और प्रकाश नृत्य को विशेष रूप में दिखा देगा और बाकी को हल्का फुल्का दिखा देगा ऐसा होता है नहीं दीपक तो दीपक है और आजकल तो लाइट बना ले फोकस कर देते हैं खोपड़ी में ही दिखाएंगे में ही। <laughs> <laughs> वो एक अलग है आजकल तो बना लिया यंत्र पहले भी बन रहे थे दूसरे ढंग से थे लेकिन वो वो क्या कागज रखते थे रख लाल कागज रख दिया वो लाल लाल रंग था जिस पर चाहिए उसी पर लाइट गया बाकी पर लाइट नहीं काला कागज रख लिया और उसे जगह छेद कर दिया जिसकी उसके सामने घुमा रहे हैं उसको। ऐसी विषय अब एक कलाकार था कैमरा खींचने वाला उसको सभा में किसी एक के साथ दुश्मनी हो गई अब क्या करो उस आदमी को फोटो नहीं आना चाहिए किसी भी कैमरा में उसने क्या किया एक छोटी सी बिंदी जो है कैमरा को उसमें डाल दिया किसमें लेंस के ऊपर छोटा हल्का वो हल्का सा बिंदी जो है इतना बड़ा एरिया को बंद कर देता ना खेंचेगा नहीं ना फोटो उसको अब वो ठीक उसके सामने बिंदी को रखना खींच देना वो आदमी आते नहीं तो फोटो में और प्रमाणि तो खाई भी यहाँ सभा में शत्रुता भी मोल लेते ऐसे ऐसे हैं तरीका है, तकनीक लेकिन दीपक क्या है बिना किसी प्रकार से ये सब क्या आवरक है आवरकों के माध्यम से सब ना टकर रहे हो? बिना नो बिनावर केवल सामान्य प्रकार चल रहा है उसे कोई भेदक बनेगा क्या कोई भेदक नहीं होगा सबको समान रूपेण एक एक कालावच्छेद प्रकाशन कर देगा तत्व साक्षी करता कर्म क्रिया तीनों को एक काल समान रूपेण प्रकाशित करता है कोई पक्षपात नहीं है कर्ता को ऊपर ज्यादा प्रकाश दे दू घट को कम प्रकाश से प्रकाश प्रकाशित कर दू ऐसे प्रकाश में हेराफेरी नहीं होता समान रूप में प्रकाशित्रोमी चिघ्रामी स्वादयामी इति भाषय सर्वं नृत्यशालास्थ दीपत क्ष मैं देखता हूँ सुनता हूँ सूखता हूँ आस्वादन करता हूँ छूता हूँ इत्यादि भाषेते थे सर्वम इन सारी चीजों को भाषित कर देता है एक कालावच्छे ग उसी प्रकार जिस प्रकार नृत्यशाला में विद्यमान दीपक के समान ईक्षे रूपम अहम पश्वी देव रूपम अहम पश्चान क्यों आगे ना उसमें रूप अहम पशन क्रिया दृष्टि दर्शन दृश्य लक्षण त्रिपुटी का त्रिपुटा, त्रिपुटी एक यत्न भाषे त्रिपुटी को एक यत्न से एक ये प्रकाशित कर देता है इसी प्रकार श्रोत्री, श्रवण और श्रोतव्य इस प्रकार से सभी में ग्रहण कर लो युगप अविकारित्व अनेक अवभाष करते युगपथ एक कालावचन एक साथ बिना कोई विकार हुए अनेकों को भाषण करने में एक दृष्टांश से बढ़िया दे रहे हैं कि नृत्यशाला भवत् वैसा है क्या राजा को प्रकाशन कर रहा है तो को खुश नहीं हो जाता तो दीपक बड़ा लंबा चढ़ा हो जाए और राजा को मैं प्रकाशन कर रहा हूँ अरे तो लंगड़े को प्रकाशन कर रहा हूँ ठीक तो नहीं थोड़ा कम हो जाएगा प्रकाश अरे तो काली कलोटी को कोण आ गई भाई कलकत्ते वाली चलो थोड़ा कम करो प्रकाश य बड़ा गोरी कोई विदेशी अमेरिका की आ गई इसको प्रकाशन कर दो ऐसे कोई भेद नहीं होता प्रकाश कोई भी हो सबको बराबर प्रकाश कैसा भी हो चीज कुछ नीचे भेद नहीं है जात पात का भेद नहीं है देश विदेश का भेद नहीं है रंग बंग का कोई भेद नहीं है हर भेद से रहित तो होकर गए वहां नृत्यशालाप्रोह का प्रकाश सबको समान बड़ा प्रकाश युगपथ अविकारी अनेको भाषक दृष्टान्त महा दृत प्रकार के आपके साक्षी है दृष्टान्त स्पष्ट आपके दृष्टान को विस्तार रूप से समझाएंगे ताकि आप दृष्टान्त उसके ढंग से घटा